संवेद्नाँ संवेद्नाँ पांक की, पांक पांक की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अनिरुद्ध सिंह सेंगर की कुछ कविताएं। गाजर घास उग आई है केसर के बागानों में गाजर घास उग आई है केसर के बागानों में घर का पुरखार रोता है घर बाहर दालानों में अंग्रेजी की आंधी में हिंदी के अरमान उड़ चले फुहड़ता के तूफानों में संस्कृति के सोपान उड़ चले अपने संस्कार छोड़कर गुम हुए मैखानों में गाजर घास उग आई है केसर के बागानों में भूल रहे हैं होली दिवाली तीज त्योहार भूल रहे निजी स्वार्थों के प्रलोभन घर परिवार भूल रहे बूढ़ी अम्मा कंडा बीने वे मजा करे बेगानों में गाजर घास उग आई है केसर के बागानों में क्या होती है राष्ट्रभक्ति और क्या होता है स्वाभिमान आजादी पाने को कितने वीरों ने दिया बलिदान भूलकर हम वीरों की गाथा कमर हिलाते नादानों में गाजर घास उग आई है केसर के बागानों में राजपथों पर तो चका हैं है पगडंडी पर पसरा अंधियारा महलों में हर रोज दिवाली झोपड़ियों में तमकी कारा झूठे आश्वासन मिलते हैं, सरकारी फरमानों में काजर घास उग आई है, केसर के बागानों में राम कृष्ण की पावन धरती ऋषियों की संतान है सारे जग में अपना देश भारत देश महान है भरी पड़ी अद्भुत गाथाएं हमारे वेद पुराणों में गाजर घास उग आई है केसर के बागानों में गाजर घास उग आई है केसर के बागानों में हार मानूंगा नहीं राह कितनी भी हो कठिन थक कर बैठूंगा नहीं मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पर हार मानूंगा नहीं चलना हो जिन्हें वे चले साथ साहस हो जिनमें वे बढ़े साथ रास्ता हो कितना भी दुर्गम पीछे मुड़कर देखूंगा नहीं हार मानूंगा नहीं संघर्षों का पथ मैंने चुना है गीत अपना मैंने गुना है नगद धर्म की बात करके उधार जीवन जीऊंगा नहीं हार मानूंगा नहीं हार सच पर कुहासा छाया है झूठ का बहुत बोल बाला है झूठ से मिले स्वर्ग भी तो सच का दामन छोड़ूंगा नहीं हार मानूंगा नहीं राह कितनी भी हो कठिन थक कर बैठूंगा नहीं मर जाऊंगा मिट जाऊंगा पर हार मानूंगा नहीं हार मानूंगा नहीं ईश्वर की खोज मैं ईश्वर खोजने निकला मैंने कई खट कई दरवाजे खटखटाए दरवाजों की घंटियां बजाई कई दरवाजों पर मत्था टेका फिर एक दिन मुझे अचानक ईश्वर का दरवाजा मिल गया मैं ईश्वर के दरवाजे पर खड़ा था मैं दरवाजा खटखटा देता तो ईश्वर बाहर निकल आता पर मैं सांस रोके खड़ा रहा मैंने दरवाजा नहीं खटखटाया मैं दरवाजे से बिना आवाज किए वापस हो लिया मैंने अपने पैर के जूते उतार लिए कहीं जूतों की आहट सुनकर वह बाहर ना आ जाए फिर मैं मजे से गलियों में दरवाजे खटखटाता रहा ईश्वर को जोर जोर से पुकारता रहा सिवाय उस दरवाजे और उस गली को छोड़कर जिसमें वह रहता था फिर एक दिन मुझे लगा कि कहीं वह अपनी गली के दरवाजे पर आकर खड़ा न हो जाए तो मैंने, मैंने उस गली की ओर जाना छोड़ दिया मैं, मैं दूसरे मोहल्ले में, में दूसरी, दूसरी गलियों में ईश्वर को आवाज देने लगा फिर एक दिन, दिन मुझे लगा कि कहीं ऐसा न हो कि मैं इधर से निकलूं और वो उधर से घूमता हुआ आ जाए बीच रास्ते में हमारा आमना सामना हो जाए तब मैंने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया मैं अपने घर पर ही रहने लगा अपने किवार बंद करके। फिर एक दिन मुझे लगा कि मैंने जिन जिन दरवाजों पर जिन जिन गलियों में उसे ढूंढने के लिए आवाज लगाई थी कहीं उन्होंने मेरे संबंध में ईश्वर को न बता दिया हो फिर एक दिन मुझे लगा कि ईश्वर मुझे खोजता हुआ कहीं मेरे घर ही ना आ जाए, और मुझसे पूछने लगे, क्यों भाई? मैंने सुना है कि तुम तो मुझे खोज रहे थे अभी अभी अभी अभी मुझे लग रहा है कि बाहर कोई खड़ा हुआ है किवाड़ की सेंध में से सीधा आ रहा है तेज प्रकाश कहीं ईश्वर तो नहीं आ धमका मेरे दरवाजे पर अभी आप सुन रहे थे अनिरुद्ध सिंह सैंगर की कुछ कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल